परमार्श प्रसंग तीन हम भाई मातृगर्भ से भूमिपुष्ट पृष्ठ पृष्ठ परमार्श प्रसंग तीन हम भाई मातृगर्भ से भूमिष्ट होते समय नग्न और अकेले ही आए हैं धराधाम से जब विदा लेंगे तब भी हमें अकेले अकेले ही चला जाना पड़ेगा कोई भी हमारे साथ न जाएगा दूसरों की बात ही क्या जो हमारे प्रियतम जन हैं एक मृत भी जो हमें छोड़कर रह नहीं सकते और हम भी जिनका तिल मात्र आँखों से ओझल होना सही नहीं कर सकते वे भी नहीं प्राण से भी प्रिय हमारे परिजन की वस्तु जो धन सामग्री है वह कुछ भी हम साथ न ले जा सकेंगे नवजात शिशु जो रो उठता है वह उसके जीवन का परिचायक है इस रोने का शब्द दूसरों के लिए आनंद होता आनंद से, से विदा लेना उस समय तुम्हारे मुख पर मानव स्फुरन होवे वही अपार्थिव आनंद और प्रशांति जो तुम्हारे अतलांत सत्व में सदा विराजमान है कभी तो तुम्हारा यथार्थ रूप से जीवन यापन सार्थक हुआ उस स्थिति में तुम्हारा जीवन पर कोई मोह या मरण के प्रति कोई भय न रहेगा, जीवन मृत्यु दोनों पर ही विजय प्राप्त करके दोनों के परे ऐसे एक नवीन द्वंद्वातीत राज्य में चले जाओगे जहाँ बंधन या मुक्ति नहीं अच्छा या बुरा नहीं सुख या दुख नहीं प्रकाश या अंधकार नहीं जो इन सबसे दूर अति दूर है उस अवस्था में केवल स्वयं को ही ही जानना जानना। है, है, खुद तुम जो हो, उसे ही जानना। वह अवस्था अवस्था, अक्षय अनंत शांति की भूमा अस्तित्व, ज्ञान और आनंद की अवस्था जीवन के उस परम लक्ष्य पर पहुंचने की आकांक्षा यदि पोषण करो तो समस्त माया को झाड़कर फेंक दो असत वस्तुओं पर से सारी आसक्ति को दूर कर दो सिद्ध सत्य दृष्टा आचार्य गणों की शिक्षा का अनुसरण कर उन्हीं के समान तदगत हो जाओ तुम्हारे इष्ट के प्रतिनिधि ऐसे की सहायता प्राप्त कर तक पहुंचना सहज भगवान ही एकमात्र सत्य है अन्य जो कुछ है सब मिथ्या है तत्व असि तुम ही वे हो यही है सार सत्य समस्त धर्म शास्त्रों की मूल शिक्षा प्रकृति के नियमानुसार इस चरम सत्य तक प्रत्येक नरनारी को पहुँचना होगा ही वह चाहे इसी जन्म में हो या असंख्य जन्म मृत्युओं के आवर्तन के बाद ही हो मेरी ही प्रियतम आत्मा के स्वरूप तुम सब ईश्वर के पास इस सत्य को जैसे इसी क्षण प्राप्त करने में समर्थ हो जाओ और इसी क्षण से ही मानो अनंत अनंत काल के लिए मुक्त हो जाओ यही मेरी एकांतिक प्रार्थना है श्री भगवान तुम्हारा कल्याण करे ओम शांति शांति शांति ओम तुम शांति से समाश्रित हो मेरे सत्व में शांति ओतप्रोत हुए भीतर तथा बाहर सर्वत्र सब प्राणियों में शांति विराजमान होवे पृथ्वी शांतिमय होवे असीम अंतरिक्ष में समस्त लोगों में शांति परिव्याप्त होवे ओम ओम ओम